ले के खंभे के समान सारहीन है इसमें सार कुछ भी नहीं है। मनुष्य जैसे नए या पुराने वस्त्र वस्त्र को उतार कर दूसरा पहन लेता है जीव अपने पूर्व कर्मों के अनुसार जन्म लेते हैं और फिर नष्ट भी हो जाते हैं इस प्रकार जब लोक का स्वरूप स्वभाव से ही आगमा पाई आने जाने वाला है तो आप किसके लिए शोक करते हैं इस संसार में जो लोग बुद्धिमान सत्गुण से युक्त सबका हित चाहने वाले और प्राणियों के समागम को जानने वाले हैं, परम गति प्राप्त करते हैं राजा ने पूछा विदुर जी, संसार का स्वरूप बड़ा गहन है, अतः मैं यह सुनना चाहता हूँ कि इसे किस प्रकार जाना जा सकता है तो तुम इसी का वर्णन करो विदुर जी बोले महाराज जब गर्भाशय में वीर्य और ध्रज का संयोग होता है तभी से जीवों की क्रियाएं दिखने लगती है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 उसे बड़े दुख सहने पड़ते हैं फिर वह से जैसे जैसे बढ़ने लगता है वैसे वैसे इसे नई नई व्याधियां भी घेरने लगती है जिस प्रकार अपने कर्मों से पीड़ित होकर यह जीवन व्यतीत करता रहता है जिनमें आसक्ति होने से ही रस की प्रतीत होती है वे विषय इसे घेरे रहते हैं तथा उनके कारण यह इंद्रिय रूप पासों से बंधा रहता है ऐसी स्थिति में इसे तरह तरह के व्यसन घेर लेते हैं उनसे बंध जाने पर तो इसे तृप्ति ही नहीं होती उस समय भले बुरे कर्म करने पर इसे उनका कुछ ज्ञान नहीं होता केवल ध्यान पुरुष ही अपने चित्त को कुमार्ग में फंसने से बचा सकते हैं साधारण जीव तो यमलोक के द्वार पर पहुंचकर भी उसे नहीं पहचान पाता इतने ही में काल इसे मृत्यु के मुख में डाल देता है और यमदू शरीर से बाहर खींच लेते हैं इसे बोलने की शक्ति नहीं रहती उस समय इसका जो कुछ पाप या पुण्य किया होता है वह सामने आता है किंतु देह बंधन में बध जाने पर या फिर अपने उद्धार का प्रयत्न नहीं करता। हाँ, लोभ के पंजे में फंसकर संसार स्वयं ही ठगा जा रहा है यह लोभ क्रोध और भय से पागल होकर अपनी शुदी ही नहीं लेता यदि यह कुलीन होता है तो अकिलोनों को हे दृष्टि से देखता हुआ अपने उस कुलीनता में ही मस्त रहता है और धनी होने पर धन के खमंड में कर निर्धनों की निंदा करता है। दूसरों को तो मुर्ख बताता है, रहता है किंतु अपने को काबू में रखने का कभी विचार भी नहीं करता जब बुद्धिमान और मूर्ख धनी और निर्धन कुलीन और अकुलीन तथा प्रतिष्ठित और अप्रतिष्ठित सभी गोद में सोते हैं तो ये मूर्ख एक दूसरे को धोखा क्यों देते हैं इस नाशवान लोक में जो पुरुष इस वेदोक्त उपदेश को साक्षात या किसी के द्वारा सुनकर जन्म से ही धर्म का आचरण करता है वह तो अवश्य परम गति प्राप्त कर लेता है राजा धीपदास ने कहा विदुर धर्म के इस गूढ़ रहस्य का ज्ञान बुद्धि से ही हो सकता है अतः तुम मेरे आगे विस्तार पूर्वक इस बुद्धि मार्ग को कहो विदुर जी कहने लगे राजन भगवान स्वयंभू को नमस्कार करके मैं इस संसार रूप घन के उस स्वरूप का वर्णन करता हूं जिसका निरूपण महर्षियों ने किया है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 ही पा सका। इतने घेरे है। है। हुए हैं उस वन के बीच में झाड़ झंखाड़ों से भरा हुआ एक गहरा कुआ था वह ब्राह्मण इधर उधर भटकता उसी में गिर गया किंतु लताजाल में फंसकर वह ऊपर को पैर और नीचे को सिर किए में लग गया। इतने में ही कुएं के भीतर उसे एक बड़ा भारी सर्प दिखाई दिया और ऊपर की ओर उसके किनारे पर एक हाथी दिखा उसके शरीर का रंग सफेद और काला था तथा उसके छह मुख और बारह पैर थे वह धीरे धीरे उस कुएं की ओर ही आ रहा था कुएं के किनारे पर जो वृक्ष था उसकी शाखाओं पर तरह तरह की मधुमक्खियों ने छत्ता बना रखा था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 वन की सीमा के पास हिंसक जंतुओं से और अत्यंत उग्र रूप स्त्री से भय था कुएं के बीच नाग से और ऊपर हाथी से आशंका थी पांचवा भय चूहों के देने पर वृक्ष के गिरने का था और छठा भय मधु के लोभ के कारण मधुमक्खियों से भी था इस प्रकार संसार सागर में पड़कर भी वह वहीं जटा हुआ था तथा जीवन की आशा बनी रहने से उसे उससे वैराग्य भी नहीं होता था महाराज मोक्ष तत्व के विद्वानों ने यह एक दृष्टांत कहा है इसे समझकर धर्म का आचरण करने से मनुष्य परलोक में सुख पा सकता है आज जो विशाल वन कहा गया है वह यह विस्तृत संसार ही है इसमें जो दुर्गम जंगल बताया है वही संसार की ही घनता है इससे जो बड़े बड़े हिंस जीव बताए गए हैं वे तरह तरह की व्याधियां हैं तथा तो इसकी सीमा पर जो बड़े डील डोल वाली स्त्री है वह वृद्धावस्था है जो मनुष्य के रूप रंग को बिगाड़ देती है उस वन में जो कुआ है वह मनुष्य देह है उसमें नीचे की ओर जो नाग बैठा हुआ है वह स्वयं काल ही है वह समस्त देह धारियों को नष्ट कर देने वाला और उनके सर्वस्व को हड़प लेने वाला है कुएं तो के भीतर जो लता है जिसके जंतुओं में यह मनुष्य लटका हु जिसके तंतुओं में यह मनुष्य लटका हुआ है वह इसके जीवन की आशा है तथा ऊपर की ओर जो जो हाथी है, है। है? वह उसके मुख हैं, तथा पैर हैं। हैं, तथा तथा महीने उस वृक्ष को चूहे काट रहे रात दिन कहां गया मनुष्य की जो तरह तरह की कामनाएं हैं, वे मधुमक्खियां हैं। मक्खियों के छत्ते से जो मधु की धाराएं चू रही है उन्हें भोगों से प्राप्त होने वाले रस समझो जिनमें की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 यही मनुष्यों तथा चराचर प्राणियों का संसार चक्र है विवेकी पुरुष को इसमें आसक्त नहीं होना चाहिए मनुष्यों को जो प्रत्यक्ष और परोक्ष शारीरिक तथा मानसिक हैं, को बुद्धिमानों ने हिंसा जीव बताया है मंदमती पुरुष इन व्याधियों से तरह तरह के क्लेश और आपत्तियां उठाने पर भी संसार से व्यक्त नहीं होते यदि किसी प्रकार मनुष्य इन व्याधियों के पंजे से निकल भी जाए तो अंत में इसे वृद्धावस्था तो घेर ही लेती है इसी से यह तरह तरह के रूप, रस और गंधों से घिरकर मज्जा और मांस रूप कीचड़ से भरे हुए रूप में पड़ा रहता है वर्ष मास पक्ष और दिन रात की संधिया एक क्रमशः इसके रूप और आयु का नाश किया करते हैं ये सब काल के ही प्रतिनिधि है इस बात को मूर्ख पुरुष नहीं जानते किन्तु विद्वानों का कथन है कि प्राणियों का शरीर रथ के समान है सत्व सत्व गुण प्रधान बुद्धि सारथी है इंद्रियां घोड़े हैं और मन लगाम है जो पुरुष स्वेच्छापूर्वक दौड़ते हुए उन घोड़ों के पीछे लगा रहता है वह तो इस संसार चक्र में पहिए के समान घूमता रहता है किन्तु जो बुद्धिपूर्वक उन्हें अपने काबू में कर लेता है उसे इस संसार में नहीं आना पड़ता अतः बुद्धिमान पुरुष को संसार की निवृत्ति का ही प्रयत्न करना चाहिए इस ओर से लापरवाही नहीं करनी चाहिए जो पुरुष इंद्रियों को वश में रखता है क्रोध और लोभ से छुटा हुआ है, है, है। काबू में करके ब्रह्म ज्ञान रूप महौषि प्राप्त करे और उसके द्वारा इस संसार दुख रूप महारोग को नष्ट कर दे इस दुख से संयमी चित्त के द्वारा जैसा छुटकारा मिल सकता है वैसा पराक्रम धन मित्र या हितु किसी की भी सहायता से नहीं मिल सकता इसलिए मनुष्य को दया भाव में स्थित रहकर शील प्राप्त करना चाहिए दम त्याग और ये तीन परमात्मा के धाम में ले जाने वाले घोड़े हैं जो पुरुष रूप लगाम को पकड़कर इन घोड़ों से जुटे हुए मन रूप रथ पर सवार रहता है वह मृत्यु के भय से छूटकर कर ब्रह्म लोक में जाता है जो व्यक्ति समस्त प्राणियों को अभदान करता है वह भगवान विष्णु के निर्विकार परम पद को प्राप्त होता है अभेदान से पुरुष को जो फल प्राप्त होता है वह हजारों यज्ञ और नृत्य प्रति से भी नहीं मिल सकता यह बात है कि प्राणियों को अपने आत्मा से अधिक प्रिय कोई वस्तु नहीं है क्योंकि मरण किसी को भी इष्ट नहीं है इसलिए बुद्धिमान पुरुष को सभी जीवों पर दया करनी चाहिए जो बुद्धिन पुरुष तरह तरह की माया मोह में फंसे हुए हैं और जिन्हें बुद्धि के जाल ने बांध रखा है वे भिन्न भिन भिन्न जोनियो में भटकते रहते हैं सूक्ष्म दृष्टि महापुरुष तो सनातन ब्रह्म को ही प्राप्त कर लेते हैं